बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितनंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणदय गोपीजन सामूतम विंदवनमनोहर बांचाक सिन्दु्य वच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः मुखं नम मुख करोतीचा लंगुंग लंग गिरी यम वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदेव पीया वै केशवश्भक्तिपदी देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती व्यास तथो जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त चा। गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगद दैयम सदाभवोहम तेतापिव भीशनु तम शरण्यं भीतानपाल भविपोत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्त सुराजक्ष धर्मी अर्जा जुगा मया मी गुदीत महापुरुषते वज वंदे यत्पाद चरनाविंदम पल्लवनखचंदम छटाया विस्फुजू स्वदर्शी पूर्णागर सगर सारूर्ति साराधि का मई कदा कृपा कौत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियादत धर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम आजानु कनका अजानुंबित भुजो कनकाबुधा संकर्तन कमलायताक्ष विश्वां द्वजवर जुगध वंदे जगत्कुणारो प्रणम श्री गुरु भूयो श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगचु शिशु तमुपाश तमिदेव पुषोपुराण तमालवर्ण अपार संसार समंदसेतु भजामहे भगवतो भगव बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्व च वक्ष जसास्ती हृदय संगीत तांग सिंह नमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रा राम राम लब्धां सुुर्लभमीद लब बहुसंभ मनुस्वर्थतमितमपी दीह तूर्ण जतेत निश्रेयस निःश्रेयसा निःश्रेयसा खलु विषय सर्वत स्वात् लब्ध सुदुर्लभ लब मद बहुसंभ मनुष्य मत मनिपी धीर तूर्ण नावत निशा खलु विश्व सर्वत सा सी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा श्री चैतन्य चरितमित के ये श्लोक बताते हुए अक्सर बोलते थे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज सिलो सरस्वती ठाकुर बोलते थे ये चौदो भवन भ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया अनंत काल के इतिहास में हमारा ये आत्मा चलते कभी ये शरीर कभी वो शरीर ऐसे करते करते अभी किसी का सौभाग्य हुआ तो गुरु वैष्णवों का कीपा मिले तो उसका रास्ता खोल जाए ठाकुर जी का पास जाने का सिर्फ सरस्वती झगुर बोलते थे अक्सर ये ठाकुर जी कृपा करके आपका कर्मफल जैसा है अपना अपना कर्मफल के अनुसार ठाकुर जी सब कोई को जिस अवस्था में रखे हैं उस अवस्था में आप खुशी रहो इसी को ही तुलसीदास जी कहें जय विधि राखी राम ताई विधि रहियो सीताराम सीताराम और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो औद्दालिक बोलके के ऋषि औद्दालिक ऋषि एक ऋषि थे पुराणों में आता है वेदों में ये औदालिक ऋषि का एक लड़का था उसका नाम नचिकेता एन नचिकेता ने देखे पिताजी ओग्निस्टोम जग्गो का आयोजन किए कौन और ऋषि ओग्निस्टम जगो का आयोजन किए बड़ा भारी आयोजन बड़ा ऋषि मुनियों को बुलाए हैं लेकिन यज्ञ का बाद योग्य होने हो जाने का बाद बहुत सारे गौ माता को दान करते हैं लेकिन औदालिंग बचपन में छोटे से उम्र है पाँच साल का वो देख रहे हैं पिताजी जो सब गौ माता को दान कर रहे हैं इसका कोई दूध देने वाली नहीं है कुछ ऐसे ही रोगा है कुछ नहीं है ये दान कर रहे हैं वो बच्चा है बहुत दुखी हुआ पिताजी को कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि बुजुर्ग है बड़े हैं अंतिम में यह सब देखते हुए बड़ा दुख हुआ बोले पिताजी एक गौ माता को तो दान कर रहे हो ऋषि मुनियों को हमको, कहा हमको कहाँ दान करोगे आप उत्तर नहीं दिए फिर बोले पिताजी हमको कहाँ दान करोगे आप फिर उत्तर नहीं दिए तीन बार जब बोले पिताजी हमको कहां दान करोगे आप तो गौ माता को दान कर रहे हो बोले तेरे को जोम का पास दे, दे देंगे जोम जोम जोम का पास गुस्सा होके बोल दिया ठीक है जोमराज तो योमराज तो महाजन है पिताजी अगर मुख से बोल दिया ये तो साधु है महात्मा है मुख से जो निकल जाता ठीक है ठीक है आप जोम का पास मेरे को दे दिए वो जोम का पास चले गए जोम जी का पास जब गए जोम जोम राजा का उधर जोम राजा तीन दिन नहीं थे जब वो पहुँचे अपेक्षा किए जोम राजा के साथ भेंट करने के लिए लेकिन जोमराजा तीन दिन तक कुछ काम पे गए थे आए नहीं जब जोमराजा लौट के आए तो उनके पास क्षमा मांगा आप तीन दिन से आए हो ऋषि बालक हैं बड़ा ब्रह्म आप जो तीन दिन आए हो सत्कार नहीं हुआ कोई आपको पहचान नहीं पाए हम आए तीन दिन बाद हमारा बड़ा अपराध हुआ आपका चरणों में तीन बार हम आपको देंगे तीन बार मांगो औ दालिक वो जो पुत्र है बड़ा चतुर है है तो ऋषि बालक बहुत चौतर त है ही है रंची खादा ने पूछे महाराज एक काम करो मेरा पिताजी हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ है बहुत गुस्सा नाराज हो गए अब ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा ऊपर प्रसन्न हो जाए उसका दिल साफा हो जाए और दिल में कोई भी ठेस ना रहे खुल्ला खुल्ला हमारा ठीक है तथास्थ दूसरे बार मांगो बोले महाराज हमने सुने हैं रसी मुनियों का बात चर्चा करते हुए ये अग्नि का बारे में अग्नि अग्नि का जो विषय गुप्त और अग्नि का जो गुप्त तो रहस्य हमको कृपा करके बताओ अरे अग्नि का रहस्य अग्नि का रहस्य आपको कौन सिखाएगा ये तो ये छोड़ो दूसरा कुछ मांगो दूसरा कुछ मानो जितना कुछ मांगोगे देश का राजा हो जाओ कि संपत्ति ले लो कुछ भी ले लो ये मत पूछो क्योंकि ये बड़ा गुप्त रहस्य है अग्नि का रहस्य जानने से विष्णु लोक तक जा पाओगे ये सब रहस्य आपको अभी दिया नहीं जाए तो हमको कुछ नहीं चाहिए यही चाहिए हमको आप दूसरा कुछ ले लो जो कुछ भी आप मांगो हमसे दे हम कुछ नहीं चाहिए आपको ये देना पड़ेगा वो देखे ये, ये तो छोड़ेगा नहीं बहुत चतुर है ठीक है अग्नि विद्या का रहस्य उसको दे दिए जिस अग्नि विद्या के द्वारा ये तमाम जगत है जीवित है तमाम जगत जो चल रहा है अग्नि का गुप्त रहस्य के द्वारा और आशीर्वाद करके बोले ठीक है नचिकेता तुम्हारा नाम पे ये जो हम उपदेश दे रहे हैं ये अग्नि का नाम होगा नचिकेता अग्नि अर्थात जब होम यज्ञ हों तो आपका नाम पे एक अग्नि रहेगा उसका नाम नचिकेता फिर दूसरा मांगो महाराज आप एक कृपा करो हमको आत्मा का गोती बताओ ऐ आत्मा का गोती पागल हो गई का दूसरा कुछ मांगो दूसरा कुछ मांगो सब हम दे देंगे ये मत पूछो महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए आप जैसा महाजन आप जानते हो महाजन है ना द्वादश महाजनों में एक वो आत्मा भगव ये आत्मा का रहस्य यही जानते हैं बोले आपको ये बोलना ही पड़ेगा नहीं तो हम वापस जा रहा है अरे रुको रुको रुको रुको आत्मा का रहस्य जान के क्या करोगे महाराज हमको आत्मा का रहस्य जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ठाकुर जी का जो रहस्य है कैसे ये अनंत ब्रह्मांड जीवात्मा सब जन्म लेते हैं मर जाते हैं कितना सारे रोते हैं हम तो रात बारह बजे बारह बजे का बारह बजे के आसपास होते हैं साढ़े ग्यारह बारह बजे उस दिन तो हमारा रोना आ गया कौन चिल्ला रहा है दिल से बोल रहा है अपना ही कोई घर से हम तो ये तो सो रहा था हमने बाहर में निकल गया बाहर में निकल के देख रहा है कहां से इतना चिल्ला रहा है एकदम टूट टूट के हम बोले तो ये तो हमारा ही कोई होगा सुबह में खबर आया ये देने का पहले हमको खबर मिल गया ये हमको नींद नहीं आया ऐसा रोना कि हम मैंने सहन नहीं कर सके तो हम स, ये देखे देखो आश्चर्य बात है जब भी आदमी जानते हैं कि आदमी मरेगा ही फिर भी जब अपना रिश्तेदार अपना पिता माता भाई बंधु सब चले जाते हैं तो कितना दुख लगते हैं पदों पुराण में कहते हैं जलोजानवलक्षणी स्थावरा विंशलक्षती पक्षी नाम दशलक्षकम कृमयोद्रुद्र संखका पक्षी नाम दशलक्षकम और त्रिशत लक्षणी पशव चतुर्षाणी मानवाहा ये सब ऐड करो इसमें देखो कोई चौरासी लाख जोनी आएगा ये चौरासी लाख जोनी का बारे में ही चैतन्य में बोला है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भाग्य भक्ति लता बीज ये चौरासी लख जोनी घूमते घूमते घूमते कभी भी सौभाग्य के द्वारा ये मानव जन्म प्राप्त हो जाता कभी पशुपक्षी कुछ कभी कृमि कीट पोका कीड़े मकोड़े ऐसा बन के महाराज करोड़ों करोड़ जिंदगी बर्बाद हो रहा है और भगवत ये उपदेश दे रहे हैं ठाकुर जी प्रभुपा जी बहुत दुख के साथ ये बताते थे क्योंकि समझदार आदमी दुनिया में बहुत कम है रियल इंटेलिजेंट वास्तव जो बुद्धिमान व्यक्ति सब आदमी यू आर ऑल इंटेलिजेंट आई नो अकॉर्डिंग टू और ओन एस्टिमेशन आपका अपना हिसाब से आप बुद्धिमान हो सब मानेगा, हम बुद्धिमान हैं वो हम जानते हैं। लेकिन ठाकुर जी बताते हैं जो बुद्धिमान आप नहीं हैं लेकिन ठाकुर जी बताते हैं बुद्धिमान कौन है सब आदमी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं बुद्धिमान वो हैं जो आत्मतत्व का जिज्ञासु होकर गुरु वैष्णव का पास अहंकार को बिल्कुल फेंक कर पहुंचते ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि एशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अन हो मरते न अपनति अमृतम ठाकुर जी बोलते हैं तुम बुद्धिमान मानती हो आपको लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं हम तो बुद्धिमान उसको बोलते हैं कौन है ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जब सत्यम अन्य ने हो मर्तनो अमृति आपनति अमृतम जो ये दो दिन का शरीर इसको प्राप्त कर कर उसी को बुद्धिमान बुलाया जाता है बुद्धिमानों में वही वास्तव बुद्धिमान मनीषा जिसका बहुत चलता है बहुत ऊंचा तक चिंता करता है बहुत दूर तक इसको ही वास्तव मनीषियों में वास्तव मनीषा उसका ही है जो ये दो दिन का शरीर प्राप्त करकर ये चिंता करता है ये शरीर का दायरा कैसे वो अमृत प्राप्त किया जाए जो अमृत प्राप्त करने का बाद आपका दिल में कोई अभाव महसूस नहीं होगा जितना सारे अनंत जीव हैं सब कोई का अंदर किसी ना किसी किसी का अभाव महसूस है फुल सेटिस्फैक्शन किसी का अंदर नहीं है क्यों फुल सेटिस्फैक्शन कब आता है विचार करो तब इसका उत्तर मिलेगा कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन आता नहीं किसी न किसी विषय में दिल में दुख है कमी महसूस है क्यों है भले उसको भक्ति नामक जो अमृत है ये मिला नहीं क्योंकि भगवान साक्षात भगवत भागवत भगवत श्रीमद भागवत जी महापुराण में बोले लेकिन पूरा बता दिए जे मई भक्ति रही भूतानम अमृतोत्ताय कर पते मई भक्ति रही भूतानम अमृत ताए कलपत है उसी को तो अमृत बोला जाता है जो हमारा पति जिसका प्रेम है अनन्न गति प्रीति वास्तव जो अमृत का संधान में आप लोग दौर दौड़ लगाते हो कुंभ मेला में हैं बोका का माफी ये वास्तव अमृत नहीं है ये अमृत लेके कहा तक आप जाओगे भक्ति जो अमृत है भगवान का पर भक्ति मई भक्ति रिभूतानम तो कल्पत कल्पते इसको अमृत बोला जाता है उसके बाद ये प्राप्ति होने का बाद आपका जिंदगी में मौत बोल के कोई शब्दों नहीं रह जाएगा मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं ये तो सिर्फ शरीर का परिवर्तन बाषांश जीर्णानी यथा विहयो नबानि गिरणनाती नरो अपराणी गीता में बोला जैसे कपड़ा खराब हो जाने के बाद कपड़ा को फेंक दो और नया कपड़ा लाओ और अत्रिगुण उसका अंदर घुस जाते हैं ऐसे कई रास्ता दिखता नहीं अब क्या करे इसलिए भागवत जी बोले लव धा सुदुर्लभ मिदम बहुसम मानते मनुष्यमर्थत मनित्तम धीरो तूर्णम जते तो नम पते तो अनुमितु यावत निश्र भिस, सर्वतः विषय खुलु साध। सर्वत्र सब जन्म में विषय मिलेगा सब जन्म में विषय मिलते रहेगा लेकिन विषय का संगा आपका अनुकूल परिस्थिति हो तो आप सुखी मानते हो आपको आपका प्रतिकूल परिस्थिति हो आप दुखी मानते हो लेकिन बुद्धिमान आदमी विचार करके देखे सुख या दुख इसका क्या डेफिनेशन है बताओ कोई बताए इधर सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है कोई है क्योंकि ये जो सुख आप महसूस करते हो आज इसका तो तुरैकालिक भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों का जो एक्टा प्लेटफॉर्म है इसमें तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं समझा मेरा बात आज जिस वस्तु को आप सुखी मानते हो काल उसको दुखी मानोगे आज बहुत चावल के साथ रोटी के साथ मांसू खाओगे बहुत ताकत है अब फिर जब आपका उम्र 90 साल हो जाए वो एक लेने से डर होता है क्योंकि तबीयत खराब है पहले आप सुखी माने थे बहुत खाया आई आप ये दुखी मानते हो क्यों स्थिति बदल गया ये जो सुख और दुख ये आपका नहीं अनंत ब्रह्मांड में जितना प्राणी है जितना सारे जीव है सब कोई का अपना अपना हिसाब से सुख और दुख का डेफिनेशन अलग अलग होता है रास्ता में घूमता है एक सुअर सुअर घूमता है ना सुअर को अगर आप नहाकर सुंदर करके आप डालो पिलो में सु दो वो तो छलांग लगा के कहा जाएगा टट्टी में जाएगा कि वो उसका अच्छा जगह सुखी लेकिन आपका लिए सुखकर नहीं है जो आपका लिए सुखदायक है ये इसका लिए सुखदायक नहीं है ऐसा करके सुख और दुखों का जो डेफिनेशन ये भैरी मैन टू मैन जीप के जीप भैरी कर जाता है इसलिए बुद्धिमान आदमी का बार बात उचित नहीं है ये सब विषय में लगन लगा के बैठ जाए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये सब उत्तर दिए हैं जे जे ही संस्पर्शा भोग जे ही संस्पर्शजा होगा, दुख जनय एवं जे ही संस्पर्शा होगा, दुख जनय एवं ते आद्यंत कंत नेश रमते बुध भगवान बोले दो जू आर रियली इंटेलिजेंट दे डोंट गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट जो लोग वास्तव बुद्धिमान हैं वे इंद्रियो के द्वारा भोगने वाला चीजों पर कभी मूरख माफी दौड़ेगा नहीं क्योंकि ये तुमको बंधन में डालेगा किसी भी हालत से आपका मुक्त नहीं तो लव धा सुदुर्लभ हम इधम बहुसम मानते भगवत भागवत जी का पूर्व एक श्लोक है एक स्कंध बहु बहुबहु बहु जन्म के बाद ये दुर्लभ मानुष्य जन्म आपको मिला है ये मानुष्य जन्म आपको बहुत सुदुर्लभ बहु बहु सुलभ ये भी मानुष्य जन्म में चैतन्य तो सुंदर कैटेगरी है मानुष्य जन्म में भी, भी ग्रेड है क्योंकि जंगल में कोल भील सांताल कितना सारे वैसा मापिक तो जन्म नहीं हुआ अच्छा खानदान में जन्म हुआ सुंदर बुद्धि दिया सब कुछ दिया तो इसलिए लवधा सु दुर्लभ अमिदम बहु समान मानते बहु कष्ट होने का बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिले हैं अब ये मनुष्य जन्म है इट इज ऑल्सो आंसटेबल एनी टाइम यू कैन ड्राई ये हमारा मैया चले गई उसने रोना शुरू कर दिया तुमको भी तो जाना पड़ेगा तुमको जाना पड़ेगा नहीं हमको भी जाना पड़ेगा सब कोई को जो है आज से 100 साल बाद का हिसाब देखो जो बैच इधर बैठे हुए हैं एक को भी हमको नहीं देखे 100 साल आप आगे चले जाओ देखो कि जो बैच आप देख रहे हैं इसी में कोई नहीं जिएगा नया बैच आएगा फिर भी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं महाराज ऐसे बोले देखो ये जो मानुष्य जन्म है इसके बाद आप अगर इसको बेकार यूज करोगे व्यवहार करोगे उसका नतीजा आपको ही भुगना पड़ेगा बोले ये तो मनुष्य जन्म दूर सु, दुर्लभ सुदुर्लभ उसके बाद और एक चीज है ये शरीर कभी भी जा सकता है इसी अवस्था में भागवत जी महापुराण भगवान श्रीष्ण उपदेश किए ये भागवत जी महापुराण में उपदेश है शरीर प्राप्ति करने के बाद ये शरीर गिर जाने का पहले कभी गिर जाए ठीक नहीं गिर जाने का पहले तुरंत तूर्णम जते तो अनुमितु पते तो अनुमितु यानम एकदम इंस्टेंट अभी ये नहीं तो दो घंटा बाद काल पर जो ऐसा नहीं अभी शुरू कर दो जैसा खट्टंग राजा के बारे में हमने कहे थे खट्टंग राजा क्या क्या बोले आप तो आप तो अटतालीस मिनट जियोगे हाई 48 मिनट जिये ठीक है कोई बात नहीं 24 मिनटों में पूरा तमाम राज का जो किसी को देना है सब दे के चौबीस मिनट बैठ गया ठाकुर जी के चरण में मन को संलग्न किए ऐसे तो देवतालों का आशीर्वाद थे ही उनका ऊपर बस मन संलग्न और फिर 48 मिनट बाद सारी छोड़ दी उसको सिद्धि प्राप्त हुए परीक्षित महाराज को सात दिन का नोटिस मिला था बट देर इज नो नोटिस फॉर यू यू आर फुल परीक्षित महाराज को सात दिन का नोटिस दिया गया जो मैया चले गई हमने देखे इधर धूप दीप देने के लिए आती थी हम आश्चर्य हो गई कार्तिक महीना में गया संतों का सामने ये हरी कथा कि उसका किया कोई अमंगल हो सकता क्या देखो क्या सौभाग्य कार्तिक महीना में और ये पता नहीं उनके पता नहीं कि हम आज दीप दे रहे हैं काल चले जाए पता था आपका सात दिन का भी नोटिस नहीं है परीक्षित मार्च के सात दिन सात दिन में आप ए आप तैयारी हो जाओ सात दिन का अंदर आपका आपका मौत है लेकिन आप और हमारा कोई गारंटी है नहीं जो भी है ये सब गंभीर तत्व हैं और सप्तम स्कंध में हम बता चुके हैं एक चीज बार बार बताने से ये सब तो नया नया कथा सुनना चाहते हैं जितना सारे वो सुनते हैं जो सुनते नहीं उसका बात तो छोड़ो जो सुनते हैं वो चाहते हैं नया नया कथा सुने हमारा नया ही कथा होता है और थोड़ा वो स्पर्श कर दें के तू महाराज का कहानी हम बता दिए पहले भागवत कथा का अंदर में और सप्तम स्कंद में जो योमराज महाराज उसी नर देश का राजा जो मर गए युद्ध में उसके रानियाँ सब आके रोने लगी और जोमराज महाराज छोटे बनकर बच्चा बनकर पाँच साल का उनका सामने आए तो बोले ये ये माता जी क्यों सब माता जी क्यों रो रहे हैं बोले देख नहीं हो हमारा स्वामी मर गया अच्छा स्वामी मर गया हम तो देखो पाँच साल का बच्चा हम रोते नहीं हमारा मैया कौन है पापा कौन है हम जानते नहीं हम ऐसे जंगल में घूमते हैं और ठाकुर जी हमको क्या करते हैं जो मराज जी कहते तो हैं तो आप लोग रो रहे हो तो किसका लिए रो रहा है बोले स्वामी का लिए स्वामी का लिए ये तो स्वामी तो पढ़ा हुआ है ये तो हम कसामी है ना बोला हाँ तो इसको ले जाओ घर में बोले ना इसका आत्मा निकल गया अच्छा आत्मा निकल गया तो आत्मा के लिए रो रहे हो बोले हाँ इसका आत्मा निकल गया इसलिए रो रहे तो जो आत्मा के लिए रो रहे हो जब स्वामी जी आ, आपका जो स्वामी है जो जीवित थे तब तो आत्मा को देखे थे बोले ना तो अभी जो रो रहे हों अभी भी देखते नहीं हो पहले भी जब स्वामी प्रकुट थे तब भी आप देखे नहीं हो देखे हो कौन आपक है आत्मा तो जो आत्मा को देखे नहीं हो जानते नहीं हो तो इसके लिए अब रो क्यों रहे हो? ये तो शरीर है ये अगर सामी मानते हो उसको, ले जाओ घर में तब आगे चल के उसका रोना बंद हुआ सच्चा बात आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है आप आप आपका लड़का को आप आपका पोता को क्यों प्यार करते हो आत्मा है इसलिए उपनिषद में बोला गया आत्मा व अरे आत्मा व अरे द्रष्टभ्यो स्वतभ्यो निधि ध्या आत्मा बारे दब आत्मा का संबंध में ही आप अपन आपका लड़का को इसलिए पर कह रहे हो प्यार कर रहे हो कि इसके अंदर में आत्मा है जी परमात्मा रूप में है। जीवात्मा परमात्मा इसीलिए आपका प्रेम आता है जब आत्मा नहीं रहे तो किसको प्यार करे जितना भी आपन आदमी है ये भी चली गई इसको घर में रखा कर चला के जाके संसार में जला दिया सब लोगों का ऐसा ही जलाया जाएगा उसके लिए दुख मत करो और हर वक्त आत्मचिंतन करो ठाकुर जी का चिंतन करो बिल्कुल छोटा मोटा गंदा चीज का बारे में सोचो मैं ये सब छोड़ना छोड़ दो भागवत जी महापुराण में जो जहाँ तक हमने काल चर्चा किया उसमें से थोड़ा आगे कर दे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा क्योंकि आज का दिन काल का दिन है उसके बाद दसव स्कंद तो हम जल्दी जल्दी कर दिए ग्यारह स्कंद सुनना बहुत जरूरी क्योंकि उसका अंदर में जो तत्व तो ज्ञान है वो अगर किसी को पता नहीं है तो उसका कोई जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू नहीं कल चर्चा किया था शिषि ए हमारा सुदामा विप्र जी ने ठाकुर जी का उदार बड़ा कीपा मिला उनको और बड़ा रोते रोते आए प्रेम के मारे का हम दरिद्र पापीन कृष्णो से निकेतन है कहाँ हम दरिद्र ब्राह्मण हैं आ कहा से कृष्णो श्रीनिकेतन है हैं और बाहुभ्य बाहु है, है। हम परिलंबित हो के द्वारा हमको आलिंगन किए प्यार किए हम दरिद्र भिखारी ब्राह्मण है इसका नाम है कृष्ण भक्तों का चरण रेणु नेते माथा में ठाकुर जी ठाकुर जी बोलते हैं हम भक्तों का पीछे क्यों दौड़ते हैं जानते हो ठाकुर जी बोले अनु ब्रजामी अहम पुयति अंग्री रेणु हम भक्तों लोगों का पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं ठाकुर जी साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है जिसका आगे पीछे और कोई नहीं ये ठाकुर जी बोल रहे हैं हम भक्तों लोगों का पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं कि भक्तों लोग जो चले जाएं वो जो धूलि जब उड़े धूली उड़ते रह ना चलने का बाद वो धूलि मेरा मस्तक में पड़े इसलिए मैं इसलिए मैं पीछे चल रहा हूं कि मेरा शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और भक्तों लोगों जब चले जाए उसका पीछे पीछे मैं चलता हूँ इसलिए चलता हूँ कि भक्तों लोगों का चरण धुले मेरा सर पे पर पड़ जाए मैं कितु तो कितार्थ वहां माला माल हो जाऊं ये ठाकुर जी का कहना है ये ठाकुर जी दरिद्र ब्राह्मण ये तो दरिद्र नहीं है महाराज ये तो आपने दैन्य के द्वारा बोलते हैं क हम दरिद्र पापीन कृष्ण सिंकेतन तो शास्त्रों का विचार से दरिद्र कौन है और धनी कौन है हिसाब किया जाए तो बोले सकल भुवन मध्य क्या लिखा शास्त्रों में कोई सुने हो हमने बोले कोई याद नहीं रखे उस हरि कथा सुनने का एक आदमी नहीं है पूरा भटिंडा में ठाकुर जी उत्तर दिए भागवती महा महापुराण में है सकल भुवन मध्य निर्धन हस्ते धन्य सकल ब्रह्मांड में सकल भुवन में निर्धन है कोई खाने का कोई पैसा नहीं है फिर भी वो सबसे बड़ा धनी है क्या निबस हरेर भक्ति रे का जिस कह में भक्ति है वो सबसे बड़ा धनी है सकल भुवन मध्य निर्धन से अपी धन्य सकल भुवन मध्य निर्धन से अपी धन्य निबसती दिजेसाम हरे रे भक्ति रेखा जिस कहेदा में हरि भक्ति है वो मालामाल है सबसे बड़ा धनी है है ना वो धनी लेकिन ये पैसा लेके तुम कहाँ तक जाओगे तुम्हारे ये दौलत है लेके कहा जाओगे कहाँ बोलो सब तो छोड़े जाएगा ए मुष्ठी बन के आया जग में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा ये सब बताता है कीर्तन में लेकिन किसी का अनुभव नहीं है सब गाते हैं खोल बजा के जोर से एकदम गा दिया गुरुजी को सुना दिया लेकिन अपना अनुभव नहीं है जो अपना अनुभव नहीं है वो दूसरे का आवाज बोलना अन्ना यह ये चिटारी ये बाजी है जो अपना अनुभव नहीं है उसको बोलना ये शास्त्रों में उन्नाए बोला हम दिखा देंगे आप अन्नाए और एक बात कान खोल के सुन लो किसी साधु गुरु वैष्णव के पास कोई तत्व तत्व ज्ञान आपने लिख लिया अगर फ्यूचर में हम क्या करते हैं देख मालूम है आपको जब भी कोई बात बोलते हैं सिल भक्ति तो माधव गुस्से में सिल प्रभुपात भक्ति सिद्धांत यह बोला है सिले भक्ति तो बोलते तो बोलते नहीं अगर उसका नाम को हम नहीं उच्चारण करें तत्व को बोल दे उड़ जो बोलता है हमारा चोर हो जाएगा हमारा अपराध होगा हम पतन हो जाएगा जो इसको बोलता है सास्तो का चोरी ये सास्तो चोर है वानी का चोर इसका पानिशमेंट बहुत होगा ये अगले जन्म में दूसरा उसको बहुत भोगना पड़ेगा इससे किसी भी बहानी किसी संतो महात्मा से सुनो उसका नाम बोलना मोला इसी से ये हम सुने हैं नहीं बोलो से आपको चोरी का दोष लगेगा समझा मेरा बात कान खोल के सुन लो ये बात इसलिए हम बोलते हैं कभी भी कोई तत्व बोलो आपको तत्व ज्ञान नहीं है तो फिर भी चलेगा लेकिन प्रभुपाद जी का उपदेशा तो पाठ करो जो भी धर्म पाठ करो जो लिखा है अपना तरफ से कोई सिद्धांत तो मत बोलो कि आप सिद्धांत तो जानते नहीं उल्टा हो जाएगा उल्टा बोलोगे और उपराज हो जाएगा अगर मालूम है तो बोल सकते हैं नहीं तो बोलोगा अभी सुदामा भी प्रो रह से आ रहे हैं और प्रेम से और ये सब बोलते बोलते आ रहा है अपना मन में ठाकुर जी कितना प्यार किया देखो हमको अब बोल के बोले ठाकुर जी जानते हैं अगर धन दोवलत हमको दे दे तो हमारा अभी तो हम पल पल में हर समय ठाकुर जी का चिंतन करते हैं अगर धन दौलत आ जाए धन दौलत का रक्षण में समय चला जाएगा आप लोगों का बस धन है उसके लिए टैक्स भरना पड़ता है फिर सरकार में ज़्यादा टैक्स ले जाएगा उसको थोड़ा इधर उधर करो इनकम टैक्स इनकम टैक्स में जाता ज़्यादा ना ले लें ऐसा करके आपको दिमाग देना पड़ता है हमारा कोई ये सब दिमाग है हमारा कोई दिमाग देना पड़ता है किसी इनका मैं क्या है क्या कुछ नहीं है चिंतन माता फ्री है हेड नहीं है तो हेडेक नहीं है आपका हेड है तो हेडेक है इसीलिए हम बोलते हैं देखो बहुत हेडेक एक है ऐसा लोगों का जो चिंता है ये सुदामा विप्रो ने चिंता किए ये कृष्ण भगवान हमको कितना प्यार करते हैं देखो अगर हम तो धन दौलत दे देते हमारा चिंता ये पैसा वो ले जाएगा ये, ये उसको उधार दिया था ये खराब हो जा रहा है किसी ने चोरी कर लेंगे डाकू डालेगा डाक, डाका डाका दाए ऐसा चिंता आएगा अभी हमारा चिंता नहीं है खूब सो जा आराम से सो सुबह में उठ कर हरि कीर्तन करो कोई चिंता नहीं है सीतामा बुद्धों पाए ये हालत है सीतामा बुद्धों पर ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं हमको इसलिए हमको ये इस सब दुनिया का चीज दुनियादारी का चीज दिया नहीं क्योंकि ये सब चीज देने से क्या होता है इसमें फाइटिंग आ जाएगा अपना बीबी के साथ लड़ाई तुम्हारा नाम पर टाका रखिये हमारा नाम पे रखो ऐसा करके लड़ाई बेटा भी लड़ाई करे ऐसा करके लड़ाई हो जाता पैसा पैसा में धन दौलत में मुकानबारी लेकर तो ठाकुर जी को बड़ा अभिवादन किए बल ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं इसीलिए हमको ये दुनियादारी का चीज दिया नहीं बस अब कीर्तन करते कहते घर आए घर आके देखे हमारे घर कहाँ गया अरे यही तो मेरा घर था झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी तो यही था अरे यही गांव है हम तो ठीक ही आए हैं लेकिन घर नहीं घर कहाँ है मेरा ढूंढते रहे और दूर से उनके बीबी देख ली ऊपर से घर से निकल के आए या दौड़ के जी आओ आए हो दरगाह से अरे तुम कौन हो अरे तुम्हारा बीबी है बीबी हमारा बीबी तुम हो जैसे है जैसे सरग का देवी हैं वो जी खाना पीना नहीं है कुछ नहीं दुबला पतला कपड़ा फाटा हुआ है कुछ नहीं है रानी का माँ भी जैसा कितना धंधुलो थे अब आए हैं दंडवत करें बोले चला घर में वो सोचना लगे अरे ठाकुर जी ने मेरे को तो कुछ बोला नहीं बाहर में और देखो ऐसा संपत्ति दे दिए ये जो हमारा झोंपड़ा पट्टी था वो कहाँ गया पूरा बिल्डिंग बन गया पूरा राष्ट्रप्रसाद अब क्या करे ठाकुर जी हमको ऐसा किए जाके अब क्या, क्या किए स्वीकार किए जोर जबरस्ती क्या किया जाए ठाकुर जी दिए हैं और इसके बाद ये देने का बाद भी सीधामा विप्रो का मन में कभी ये धन दौलत के लिए कभी भी आकर्षण नहीं था जब भी ठाकुर जी दिए हैं क्या किया जाए उपाय नहीं लेकिन इनका हृदय में कभी भी ये सब चीजों का लिए आकर्षण नहीं था इसलिए बज गए आनंद ठाकुर जी का चिंतन करते करते बाद में शरीर छोड़ दे है अभी बात है दारिका में ठाकुर जी ने प्रस्ताव दिए चलो हम लोग सूर्य ग्रहण उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र जाएं वहां जाके बड़ा भारी योग्य करेंगे और ब्राह्मण वैष्णव को बड़ा सारे दान देंगे ऐसा बड़ा अनुष्ठान करेंगे सारे जादो वंशों का जितना सारे हैं सब लेके बोले चलो कुरुक्षेत्र में चलो आपका इधर कुरुक्षेत्र है, है? ओ जो वो जो सामंत पंचक हुआ जो ये जो हमारा वो जो कौन है यो जो कुठार से काट देते हैं ना जो खत्रियों का नाश किए परशुराम जी परशुराम जी खत्रियों का खून से दो रथ बनाए थे वो रथ उधर है ब्रह्म कुंड वहाँ थे स्नान करेंगे भरा भारी यज्ञ करेंगे पूरा त्रिभुवन को निमंत्रण किया त्रिभुवन को निमंत्रण किया त्रिभुवन क्या है सब जगह नारद जी गे सब निमंत्रण करके आए ठाकुर जी का यज्ञ है सब आना दारिका से सब आ रहे हैं लेकिन ठाकुर जी बोले सब नौता दे क्या हो लेकिन नारद जी वृंदावन में नहीं है बोले क्यों मारे ठाकुर जी वृंदावन ये जो नारद जी वृंदावन में नौता देने नहीं गए बाकी सब जगह दिए बोले इसका कारण क्या है हमारा वृंदावन में तो आगे जाना चाहिए नारद जी ने सोचे नारद जी ने सोचे त्रिभुवन में सारे जगह निमंत्रण कर दे किंतु तो ब्रजवन निमंत्रण करने जाना यह ठाकुर जी का लिए अपमान है क्योंकि तो ये ठाकुर जी का अपना घर है अपना घर में कोई निमंत्रण करने जाता है ये ठाकुर जी का खुद का घर है और आपने आप कुछ होगा ठाकुर जी कर देंगे सब वो निमंत्रण नहीं किए तो कानों कानों में सब सब खबर तो त्रिभुवन में प्रचार हो गए असारे निमंत्रण हो गया सब आए हैं और दारिकावासी सब आए जग हो रहा है बड़ा भारी सब व्यवस्था है हुआ लेकिन वो जितना सारे ब्रिजवासी हैं ब्रजवासी बोले हमारा नोता नहीं हुआ तो क्या हुआ हम भी जाएंगे क्योंकि कुरुक्त तो ज्यादा दूर है नहीं कुरुखत ही ज्यादा दूर है नहीं और जैसा बैलगाड़ी लगाए सारे एकदम राधा रानी तक भी आए सारे सखी साहब आए एकदम भगवान हमारा नंदलाइए भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए उनका हिसाब से तो भगवान नहीं है हमारा हिसाब से भगवान है तो देखने के लिए आए और देखने के लिए आए तो कैसे मिलन हुआ वो वर्णना हम नहीं कर सकते मिलन के समय जो जो स्थिति हुआ वो पत्थर पिघल जाए पृथ्वी देवी टूट जाए ये मिलन का दृश्य वर्णना होना चाहिए लेकिन समय काम हमारा उपाय नहीं अब इधर गोपियों का साथ कैसे मिले गोपियों का साथ तो मिलना मुश्किल है कि सारे बुजुर्ग बड़े बड़े सब हैं वो लोग तो उल्टा सोचेगा जब भी गोपियों क्या है भगवान का अपना अंतरंग शक्ति है वो बाहर का कोई नहीं है तो अलग से हिसाब से टाइम दिए दूसरा जगह बात बहुत सारे मंत्र की बात हुए और राधा रानी जो भाव लेके वहाँ रोई थी गोपियों ने चैतन्य महाप्रभ उसी भाव को रथ यात्रा का टाइम में हमारा चैतन्य चरता में तो है कितना सारे रोए हैं चैतन्य महाप्रभ जैसे चैतन्य महाप्रभ चिंतन करते हैं अय भगवान श्री कृष्णों को हम दारिका से रथ लेकर जोर जबर से हम ले जाए वृंदावन में क्योंकि वृंदावन में कृष्ण को नहीं ले जाने से मजा नहीं है यहाँ इतना लोक रहे इतना हाथी घोड़ा है इतना चर्चा हो रहा है विषय का लेकिन वृंदावन जाए तो एकांत में कृष्ण के साथ बहुत सारे अंतर का बात हो सकता वो जो प्रेम है यहाँ कभी हो नहीं सकता वहां जाना पड़ेगा तो वहां सुखदेव जी ने कहे ये दृश्य बहुत दुर्लभ सुदुर्लभ है सुखदेवी ने कहें गोप्च कृष्णम उपलभ्य चिरादीष्टत् दिशु पक्षत सपंती दिग्विर् हृदय कृतम अमल पीरभ्य सरवा तदापूरपी जुजा दुराप गोप्च कृष्ण उपलभ चिरादीष्ट बहुत दिन से कृष्ण को देखने के लिए तरस रहा है और एक एक पलक झपक जो पड़ता है इसमें कृष्णों का दर्शन में जो बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हमारा ऐसा करके आंखों का जो पलक झपक उसमें कृष्ण दर्शन के लिए पल भर के लिए बंद हो गया इसको भी सांप देते हैं है ब्रह्मा जानते नहीं कैसे कि सृष्टि किया ये आंख किया दो आंखें किया ब्रह्मा का बुद्धि कम है एक तो दो आंखें दिया फिर उसके बाद एक पलक झपक दिया ऐसा इसमें कृष्ण दर्शन में रुकावट है कैसे देखेगा ब्रह्मा का बुद्धि नहीं है ऐसा करके प्रेम की गाली तो प्रक्षम हैलम परिभ्य सर्वहा तदभाव मापूरपी नित्यजुजम दुरापम जो कृष्ण को देखने का साथ साथ हृदय में हृदय में लेकर आलिंगन करते अंदर में बाहर में तो दूर है लेकिन देखने का साथ सस्ता आंखों का साथ उनका रूप को लेकर हृदय में जो आलिंगन करते थे है परिरभ्य आलिंगन करते प्रेम के द्वारा जिनको संबंध कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हालत से जिसका संबंधो छोड़ा नहीं जा सकता है अनुय नयन पथ में नयन का सामने कृष्णो आ गया तो हृदय हिदाय में लेकर है जोगीगन की दुष्प्राप जो कृष्ण है उसको आलिंगन करते थे प्रेम के द्वारा प्रेम के द्वारा आलिंगन करते थे ऐसा हैं तो यहां गोप्णम कृष्णम चिराद अभिष्टम जत् प्रेक्षण दिशिशु पक्ष कृतम सपंती दिग्वीर हृदय अलम परि सरव सदभाव महापुर नित्य जुजाम दुरापम ऐसा करके सुखदेव जी ने कहा और गोपियों ने कैसे कही रोते रोते बोले किशोर ने तो बहुत सारे उपदेश की आ यहाँ सुखदेव गोस्वाई कह रहे हैं कि आहुष्य ते नलिन नाभ पदार योगे स्वरे हृदय विचिंतम अगाध बोधय संसार कूप पतिणावलंबम गेहम जुसा मपी मनसी उदियात सदा एवं हे पद नावो अगाध बुद्धि जोगीगन जो जोगी है महाराजगण हृदय में अचिंत तो ये तत्व को हैं जो चिंतन करते हैं क्योंकि संसार कूप से उद्धार पाने के लिए एक ही तो रस्ता है संसार उप पति के लिए उद्धार का अवलंबन संसार कुप में गिर गया तो कोई रस्सी देना पड़ता है ना इसको पकड़ के ऊपर आ जा कुआ में कोई गिर जाए कैसे हुए <coughs> इसलिए बताए आहुस्ते नलिन नाव पदार विदम योगे स्वर हृदय विचित संसार कुपपतितो पति गेहम जम अपी मनसीदन ये जो चरण है ये हमारा हृदय में सर्वदा बने रहेगा ये चिंतन हम छोड़ नहीं सकते ऐसा करके फिर आगे चल के बहुत सारे घटनाएं हैं आगे चल के वो ये हमारा ये जो ये जो आप चौमासा पालन कर रहे हो चौमासा इस स्वयं एकादशी जो तिथि है स्वयं एकादशी से उत्तान एकादशी तक चौमासा का व्रत रखा जाए ये जो चौमा व्रत है ये बात इसका रहस्य है हमने थोड़ा बहुत कह चुके हैं पहले आपको याद नहीं है भगवान जब खीर सागर में शयन करते चौमास चार महीना ये शयन हमारा मापिक शयन लगी जोग जोग माया को अंदर में अवरुद्ध करके आनंद आनंद के द्वारा अपना अंदर में आस्वादन करते हैं उस टाइम वेद उपनिषद सब क्या करते हैं ठाकुर जी का स्तप करते हैं जैसे राजा महाराजा सुबह में उठने का साथ साथ क्या करते हैं जितना सारे गायक है गाते हैं ना जैसे ठाकुर जी को जगाने के समय में क्या करते हो गान गाते हो न गान गाते हो ना ऐसा नियम है तो ये श्रुति सब ये श्रुति जो है ये श्रुति ये सब भी क्या किए बाद में श्रुति ये सब भी गोपियों का रूप धारण करके वृंदावन में पुखट हुए ये आपको पता नहीं श्रुति उपनिष्ति सारे गोपीवन के आए भगवान श्री कृष्ण का साथ लीला आस्वादन करने के लिए भगवान ने आशीर्वाद किए थे और ये जो रामलीला में जो दंडोकार जितना सारे मोन ऋषि है वो तो हम कह चुके हैं वो लोग भी रामचंद्र को स्त्री भाव लेकर आलिंगन करना चाहे बोले इस जन्म में नहीं होगा जब हम ये हम तो एक पत्नी का आश्रय लिए और जब बहुजन वल्लभ होंगे कृष्ण बन के आएंगे ब्रजभूमि में तब आप सब आओ सबका झाड़ा झाड़ा भंडारा है नौता सब आओ सब गोपी बन के आए एक एक सब बहुत सारे एक किस्म का गोपी नहीं है यहाँ तक कि सीता देवी को जब जब इतना साल तक रामचंद्र ये रामचंद्र जी राजत्र किए उस समय एक एक जगों का टाइम में अपना पत्नी का जरूरी है क्योंकि पत्नी तो मारा नहीं गए पत्नी तो पाताल में चले गए इच्छा करके माफ करके पृथ्वी का अंदर वो पत्नी का स्वरूप बनाकर सीता सोने का सीता बनाकर सब हर प्राइम जब भी जोगो हो सीना सोने का सीता बनाकर वाम भाग्य उसके प्राण प्रतिष्ठा कर कर और होते थे अब जितना सारे सोने का सीता पूरा भर्ती है सारे सोने का सीता वो भी गोपीवन क्या है बाद में बहुत सारे गोपयोग की कहानी है अभी जो ये स्तुति है ठाकुर जी का बात स्तुति कर रहे हैं दो चार हम कहेंगे ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट जो है बहुत सारे व्याख्या का भी बात है लेकिन समय आप नहीं देते हो क्या किया जाए श्रुतो है ऊंचू सुश्रुतः ऊँचू क्या कहें जय जय जाम जीतो दो गुनम तमसी जदात्म न सम बरूद सम तिल बबोधक जयात्म ना चर तो नु चरित निगम ऐसा करके बहुत सारे सूतिके और इम्पोर्टेंट ये श्लोक का भी हम माने पहले भी किया था जय जय जही अजाम हे ठाकुर जी आपका जो माया है बड़ा भयंकर इसको हमारा सामने से हटा लो ठाकुर जी जय अय जय जा जा जी तो दोष सी भी तो गुना तम दो समस्त भग तुम जो ठाकुर जी अपना समस्त शक्ति को अपना अंदर में अवरुद्ध करके क्योंकि शक्ति के साथ लीला करना ही तो ठाकुर जी का लीला है शक्ति को अंदर में घुसा कर आप चुपचाप के शयन कर रहे तो लीला नहीं है तो आप जो रखे हो हमारा सामने जो माया है कीपा करके माया को हटा लो क्यों जब तक माया रहे हम ना तो गुरु वैष्णव को देख सकेंगे ना को मंदिर के ठाकुर जी को देख सकेंगे ना को आपका माया ऐसा है हमको गिरा देंगे हमको ये सब दया करके इसको जय जय जय जय जय जय जय जो ही मतलब माया जो जही माने हटा लो जो ही माने केटे फैला हैं शेष कोड़ा जाओ ये शेष तो शेष तो होता नहीं कि माया को हटा लो यही माने हो फिर आगे चल के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं मायावाद की भी खंडन करने के लिए बहुत सारे श्लोक दिया गया लेकिन ये सब सुनने के लिए बड़ा बारी धैर्य चाहिए बिजी ऋषि क वायुरद मुन सुरगम जय जत युति लो लो मायु किसन सदा मृता सम बहाय चरणम बनी जवाज संत कृत कर्ण धरा ज ये श्लोक का भी हम व्याख्या किए दो चार बहुत जगह करते हैं बीजी ऋषि को वायुंत मुन स्वरगम ये जो आपका मन है बद्ध मन ये मन को पागला घोड़े का साथ पागला घोड़े जानते हो पागला घोड़े घोड़े घोड़े घोड़े जो पागल है जो आपको पीठ में सवार होने नहीं देंगे लात लगाएंगे या ऐसा मारेंगे इधर मर जाओगे ये पागला घोड़ा का साथ आपका मन को तुलना किया गया घोड़े जहां भी जाए पागला तो है ही है उसको बोले इधर आओ तो आप जाओ सुनेगा नहीं इधर उधर चले जाएंगे मन को पागला घोड़े का साथ तुलना किया गया जी तो ऋषि को वा यो वेरद मनस्व ये मन को और आपका इंद्रिया जो है बद्ध अवस्था में आपका कहना नहीं मनेगा साधु संतों का कहना नहीं बनेगा वो अपना हिसाबिक मुताबिक चलेगा चलेगा ना वो तो पागल है मन अपना बस में नहीं है इसी अवस्था में क्या इधर उपदेश दिया गया ये आपका मन को और इंद्रियों को बस करने के लिए आप कामयाब नहीं हो पाओगे योर पर्सनल एफर्ट्स और फ्यूटाइल एफर्ट्स आपका व्यक्तिगत प्रचेष्टा से आप कामयाब नहीं हो पाओगे तो मानस क्या किया जाए प्रचेष्टा नहीं करेंगे प्रचेष्टा तो करोगे लेकिन उपाय दिया गया एक जगह नहीं है भागवत ने पूरा कहाँ कहाँ आपको चाहिए प्रमाण गीता में सब जगह एक ही प्रमाण प्रमाण तमाम है लेकिन आदेश एक है वो क्या है वैसन सतम अमृता सम अबहायोग ध्यान दो वैसन सतम अमृता सम अबहायोग गुरु चरण से करो सदगुरु उल्लू का मा भी गुरु नहीं है वो खोद माया में फंसा हुआ आ तेरे को चेला बना ले हो गया तुम्हारा भी छुट्टी उसका भी छुट्टी हो गया सदगुरु का बारे में बताइयो दुनियादारी के किसी चीज में वो जुक्त तो नहीं है एक मुहूर्त में करोड़ों करोड़ों चीज संपत्तियों फेंक के चले जाएंगे उसका कोई परवाह नहीं है उसको बोलते साधु साधु देखे नहीं हो हैं। बीजी तो ये व्यसन और शतामृत तो जितना सारे व्यसन आपका हृदय में लगा हुआ है व्यसन तो को आप छोड़ नहीं सकोगे तो गुरु चरण में शरण हो जाओ गुरु शिक्षा गुरु दीखा गुरु सब जैसे बड़ा भारी समुन्दर में आप जहाज लेके बहुत दूसरा जगह गए थे व्यापार करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए जहाज लेके गए जहाज जानते हो शिप और अचानक समुन्दर का अंदर में इतना जोर साइक्लोन साइक्लोन जानते हो स्ट्रॉन्ग बहुत जोर साइक्लोन आया अब जहाज ऐसा ऐसा होने लगे ऐसा ऐसा अब कहा जाओगे आप कहा जाओगे इसी का सा तुलना दिया गया जब उसी अवस्था में कोई जहाज को चलाने वाले नहीं हो तो हो गया आपका हो गया ना खुदी चलाने वाला हो तो तो भी डर है चलाने वाला नहीं है तो क्या आपका जहाज ये जो आपका शरीर है ये सारी सब जहाज है ये सब शरीर जो है ना किस्ती है किश्ती एक किश्ती में बैठा हुआ है आपका जीवात्मा आप जिसको बोलते हम मैंने हम पॉइंट आउट कहां करते हो हमारा हमारा बोल के इधर देखाते हो ना हमारा बोल के इधर तो देखाते नहीं हो भाई इधर देखाते नहीं जब हमारा बोलो तो इधर ही देखाते हम देख लेंगे क्यों ये हैं, है इधर है परमात्मा इसीलिए इधर आता है फिंगर कभी इधर जाता अच्छा इधर जाता नहीं इधर ये जो परमात्मा है ये आपका शरीर में बैठा हुआ है किस्ती है किश्ती इसी में बैठा हुआ आप बैठे हो अब इसको गुरु जी श्री भक्तिवल तीतु सिंह महाजैसा महापुरुष इनका चरण का आश्रय लेके पार हो जाओ छोटा मोटा फालतू फालतू चिंता मत करो मरोगे छोड़ो ये सब चिंता पार हो जाओ दुनिया बेरा पार हो जाओ नहीं तो कुछ नहीं होगा फिर आना पड़ेगा फिर चटनी खाना पड़ेगा चटनी हैं चटनी जानते हो चटनी जान दो कुछ बोलते हैं दिल्ली का लड्डू जो खाया हो भी है पसताया जो नहीं खाया हो भी है हमने चटनी बोला ही तो पार्थक्य है ये सब खाना पड़ेगा इसीलिए जितना सारे इंद्रियों को जय करने के लिए बहुत सारे श्लोक है भागवत का एक एक करके लेकिन समय क्या है समय नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते है और ये स्तुति करने का बाद और नारद जी ये उपदेश दिए हैं उपदेश देने का बाद नारद जी अभी स्तुति कर रहे हैं नमस्तस्म भगवते कृष्णा अमल की स्वय जो धत्ते सर्वभूता नाम अभवायो सती कला जय जय जाम जीतो दो तो गुना तमसी यदात्मना समस्त भगो इसको ध्यान से चिंता करना आ सुन के इधर कचोड़ी पूरी के जाके रास्ते में भूल जाओगे सब याद रखो इसी कोई भोजन यहाँ हो रहा है उधर कुछ भोजन नहीं होगा भोजन इधर हो रहा है हैं जो आवरू जो जीव श्रेष्ठे दिष्ट ऋषिना चौक्रे पुरिता जंग संपद यहाँ तो यमुष सुप्त हो त्व को बल निरस्तम धैर्ज्रम हरि ओ हरि को हमने इस श्लोक तो का बड़ा वेदांतों का व्याख्या है छोटे में हम कह दे जो प्रेक्षक आदि मध्य निदने ये दुनिया में जो ये अलग आदमी है ये मैया है पुरुष है ये सब देखते हैं सब उल्लू है बोखा कुछ नहीं जानते क्योंकि जीवात्मा का दर्शन करो अंतर में जो आत्मा है इसको दर्शन करना सीखो तब बचोगे नहीं तो आपका बचने का कोई रास्ता नहीं ये जो धोखा देने वाला जो अलग अलग रूप पकड़ के आपका साथ धोखा दे रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं युद्ध कर रहे हैं ये जो जिसका दर्शन खुल गया किपा मिला गुरु का वो जानते हैं दुनिया सपने का माफी दे जैसे सोए सोए सपने देखते हैं और जागने के बाद ये सपना सच्चा नहीं है ऐसा तत्व ज्ञानी पुरुष जगत में जब विचरण करें वो देखते हैं ये सब हमारा साथ लड़ाई कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं नुकसान हुआ हमारा नुकसान हुआ आत्मा का नुकसान हुआ कुछ आत्मा का नुकसान हुआ कुछ नहीं विचार करो तो नुकसान नहीं है कुछ और आदि मुद्दे सृष्टि का आदि मध्यो अंतो मध्य मतलब ये जो अभी सृष्टि है इसका अंदर में ठाकुर जी है कोने कोने में सब जीवात्मा का अंदर हैं और पहले भी ठाकुर जी अकेले थे अकेले थे ना उपनिषद का ये उपनिषद को भी कोई सुना ही नहीं हमको लगता है आप लोग हो रिका तो सुने नहीं ऐसा लगता है ऐसे हाँ करते हो उपनिषद में लिखा हुआ है ना उपनिषद में पूरा पूरा बोला दिया लिखा हुआ है एक अहम बहुशाम हम अकेला हूं अभी बहु होंगे सृष्टि जब नहीं रहते ठाकुर जी का अंदर में अनंत जीवात्मा समा जाते हैं और ठाकुर जी अकेला सहन कर जब सृष्टि का समय हो तब ये सब जीवों को ठाकुर जी माया का जो गर्भ है गर्भ में फेंक देते हैं दृष्टि के द्वारा मायाधक्षना प्रकृति श्वेत चराचरम गीता में बोला हो ना ये भी सुने नहीं मायाधक्षना प्रकृति श्वेत चरा ए बी सी डी ओ आ कभी भी सीखे नहीं क्या करें हम लिखा हुआ है इसमें बोला हुआ है इसमें बहुत सारे ये हैं प्रकृति और जीव ये सब मिलके ये पूरा सृष्टि हुआ है सारे ये ठाकुर जी को दंडवत कर रहे हैं अभी एक छोटे से कहानी बता के हम छोड़ेंगे और रात को पूरा चर्चा होंगे क्योंकि आपको भूख लगा होगा अभी समय कितना होगा ठीक है अभी इधर बता रहे हैं परीक्षित माँ ये सुनने वाला चीज है बड़ा आनंद आएगा परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किए महाराज ये हैरान है की बात है तमाम दुनिया में ये दुर्गा देवी हैं शंकर जी हैं ये सब जो देवी देवता हैं ये लोगों को अर्चन करो तो महाराज जो कार्तिक को अर्चन करो तो ये मिल जाता है शंकर को गण गणपति महाराज को अर्चन करो माल माल मिल जाए शंकर को अर्चन करो तो माल मिल जाए बहुत सारे ये ये जो कृष्ण भगवान को अर्चन करें कृष्ण भगवान का जो अर्चन करे प्रास देखता है ये लोगों निस्किचन है कुछ चाहत नहीं है और डोलते हैं इधर उधर सुंदर भजन करते हैं ये कैसे ये लोगों तो कुछ नहीं है संपत्ति तो ये लोगों से क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का मालिक तो कृष्ण है शंकर तो नहीं है शंकर मालिक है अनंत ब्रह्मांड का कृष्ण है अनाधिराधि गोविंदो सर्वकारण कारण जितना सारे कारण हैं इसको ट्रेस आउट करके पीछे चले जाओ एक चीज है उसका नाम गोविंदो और उसका आगे कोई कारण नहीं है क्योंकि विज्ञान बोलते हैं जो भी कुछ घटनाएं हैं जो भी कुछ इसको फॉलोअप करके पीछे जा, चले जाओ एवरी कॉज इज फॉलोडेड बाय अनादर कॉज कोई भी कारण है इसका पीछे और एक कारण है इसका पीछे एक कोई वैज्ञानिक लोग ज्यादा सोचते हैं आप लोगों में जो शिक्षित है ज्यादा सोच पाओगे समझ पाओगे एवरी कॉज इज पॉलोडेड बाई अनादर कॉज ऐसा करते कहते साइंटिस्ट लोग आबिष करते हैं ये हुआ किस लिए हुआ ओहो ऐसे हुआ फिर इसका रिसर्च करके ये तक आया ये क्यों इसलिए हुआ इसका पीछे और रिसर्च करके ये आया ऐसे कहते कहते आविष्कार होता है जो भी है इसका हम नहीं कहेंगे लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी कारण है सब कारण को ट्रेस आउट करके क्वेश्चन करते करते करते करते पीछे चले जाओ देखोगे गोविंदो लास्ट इसका आगे पीछे कोई कारण नहीं है सर्वकारण कारण अनादिरादि गोविंदो सर्वकार इसका पीछे कर अब सुखदेव परीक्षित महाराज का क्वेश्चन है महाराज ये देव देवी का पूजा करे बेरा माला माल हो जाए और भगवान श्री कृष्ण पूजा करे सब ज्यादा से ज्यादा भिकारी होता है इधर उधर घूमता है क्या बात है ये कैसे होता है महाराज तो परीक्षित महाराज को सुखदेव उसे मजा करके उत्ते दिए राजन इतना सुनने का बाद एक क्वेश्चन कर रहे है देखो अब आप, आप लोग करोगे नहीं तो क्या हम दोष देंगे परीक्षित महाराज इतना हरीकत तो सुनने का बाद एक क्वेश्चन कर रहा है लोगों का तो क्वेश्चन आएगा ही ये भी मजा के लिए क्यों ये अगर क्वेश्चन नहीं करे कर तो तो उ क्या चिंता करके रखे हो इतना देर तो सुने हो हरि निर्गुण साक्षात पुरुष हो प्रगति पर हरी सब देव देवी जो है चौदह भुवन का अंदर है स्वर्ग में रहता है ना ये भू भूलोक भूलोक ना हैं भूर भूव लोग सौर लोग मानी एक ये जो पृथ्वी इसका ऊपर भूर भूव लो, लोग उसके बाद स्वर्ग लोग हैं स्वर्ग लोग जाने के लिए आप लोग बहुत दान दक्षिणा दे तो स्वर्ग में जाओगे लेकिन कब तक जाओगे स्वर्ग से ऐसा करके जब होटल का खर्चा बंद हो जाएगा ना जब तक पेमेंट करोगे तब तक रहोगे पेमेंट क्या है आप जो दान पुण्य करके जो डिपोजिट कर, किए हो उस तक आपको समय है बाकी जब खत्म हो जाए उसको घर धक्का दे जा करके फेंक दे जैसे होटल में पैसा नहीं से ढूंसने नहीं देते ऐसे वैसे गीता में लिखा हुआ है खीने पुन्ने खीने पुन्ने मर्त लोगों में पुण्य जब खीन हो जाए तो आपको घर धक्का दे के मर्तभूमि में फिर फेंका जाएगा फिर गरीब धनी ये सब झोपोरपटी में रहोगे कभी एसी डीसी रूम में रहोगे ये सब चलते रहेगा ये सब में मत पड़ो आज का कथा जिसका काल में गया है बस ये आदमी बनेगा वास्तव आदमी जिसका कंसियसनेस फुल डिग्री में होगा बाद में भजन करते करते तो हरि ये जो हरी है ये कोई चौदो भवन का चीज नहीं है परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी आप जो हरि का जो प्रश्न प्रसंग आप उठाए हो ये जगत का नहीं है हरि तो रखते हैं वैकुंठ जगत में ये हरी ये जगत का नहीं है देवदेवता लोगो अर्चन करो देवदेवता ये जगत का चीज आपको दे देंगे ये जगत का चीज ही तो देंगे ये जगत का चीज देंगे कृष्ण प्रेम नहीं दे पाएगा कृष्ण प्रेम देना संभव नहीं है ये जगत का चीज देंगे और ज्यादा से ज्यादा बोल दे आशीर्वाद करो हमको कृष्ण मिल जाए धीरे धीरे भजन करते करते ज्यादा से ज्यादा हो वो भी शंकर भगवान जैसा शंकर भगवान जैसा दुर्गा जी जो भी है अभी बताए हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति पर ये ये चौदो भवन का अंदर का कोई वस्तु नहीं है जो आपको इस दुनियादारी का चीज आपको देखे वंचन करे वंचना मान्य आपको वंचन करे ठगेगी ठगाएगा और ये कैसा है मैं सबका हृदय में बैठा हुआ है सौ सर्वोद्रिक उपद्रष्टा है त्वंग भजनों निर्गुणो भवे प्राय देखा जाता है कृष्ण भजन जो करता है वो निर्गुण भूमिका में जाता है निर्गुण भूमिका में जब तक आप ना पहुंचोगे तब तक कृष्ण भजन नहीं होगा मेरा बात समझे नहीं आप काली भजन कर सकते हो दुर्गा भजन कर सकते हो या आप ज्यादा से ज्यादा शंकर भगवान का भजन करो गणेश जी का भजन करो कुछ भी करो लेकिन कृष्ण भजन करने के लिए वास्तव तो आपको त्रिगुण का बाहर जाना पड़े कृष्ण अर्जुन को गीता में यही आदेश दिए हैं जुन को ठीक यही आदेश दिए गुण भव अर्जुनोन विषोयाजुनो अर्जुन त्रिगुण का बाहर चलो तब तो हमारे ये सब कहना समझ में आएगा जब भी अर्जुन तिगुण का अंदर नहीं है उसको खारा कर दिया प्लेटफॉर्म ने नाटक करके ने वो अभी तिगुण में है लीला कर रहे इसी टाइम में यह आदेश दिया जब तक अब ये जो गुण गुस्सा होना ये नहीं करेंगे इन्हें ये ये त्रिगुण दुनिया में ही रहोगे गुरुचरण को समझ नहीं पाते कैसे आश्रय करे गुरुचरण को समझे तब ना आश्रय ले ऐसा करके समझाया बाद में बीकासुर का पोसंगा आता है बीकासुर ने क्या किया विकासुर ने क्या किया विकासुर ने प्रश्न किया नारूद जी को नारूद जी को प्रश्न किए महाराज ये बताओ अभी हो जाएगा पांच मिनट बैठो इतना अशांति क्यों है भाई रेस्टलेस इस दुनिया जो है ना रेस्टलेस किसी का न बेचैनी हर वक्त बेचैनी एकदम क्या कौन सी बेचैनी है, है बोलो ये बताया देखो ब्रीकासुर ने नारद जी को पूछे महाराज आपको एक प्रश्न करें ये जो तीनों ये जो देवता हैं सारे देवता हैं देवता में किसको अर्चन करने से जल्दी रिच जाए रिचवा में प्रसन्न हो जाए अब बोले महाराज ब्र, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो तीनों तीनों ही है वास्तव बर देने वाले ये तीनों में शंकर को अर्चन करो वो जल्दी प्रसन्न होता है विष्णु को प्राप्ति करना उतना सुंदर उतना सुविधा नहीं है सबसे इजी सबसे सुविधा है शंकर को शंकर को शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते और ब्रह्मा को प्राप्ति करना भी मुश्किल है और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करना तो प्राय क्वाइट इम्पॉसिबल बट स्टिल पॉसिबल असंभव है बोल रहा है लेकिन संभव है गुरु वैष्णव के कीपा के द्वारा हर हालत में संभव है नहीं तो भजन में क्यों आएगा आशा है ना आए सदगुरु हैं मार्ग दिखा रहे हैं इसमें जाओ तो अब्रिकासुर ने क्या किया तुरंत जब जब ये खबर मिल गया कि शंकर भगवान का भजन करने से शंकर भगवान जल्दी रिज जाते हैं ठीक है हम शंकर भगवान भजन करें ओ पहाड़ी चट्टी में गए वहा ये जो अलखानंदा का पानी में नहा बहुत सुंदर से नहा के एकदम बैठ गया भजन करने का बाद अब ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कौन ठाकुर शंकर भगवान फिर बाद में जोगो करना शुरू कर दिया जोगो करने का टाइम में क्या करता है अपने हाथ में तरवाल लिया तरवाल जानते हो काटने का छुड़ी लेके अपना ही शरीर से मांसों को काट कर मांसों को काट के आगुन में दे रहा सुहा सुहा करके अपना ही शरीर का ये काट रहे हैं और सुहा -सुह कर रहे हैं, तब तक भगवान शंकर ने देखे तो तमगुनी है देखा नहीं दे रहा है तमगुनी को देखा देता है शंकर ऐसा नहीं देखा नहीं दे तो उन्होंने क्या किया जब दर्शन नहीं दिए बहुत समय बीत गया तो उन्होंने क्या किए अपना जो सर को ऐसा करके ऐसा कटाई लगाए ऐसे और अपने मुंडो को लगाने के लिए आग में देने के लिए तब तो जल्दी ए, क्या कर रहे हो करके पकड़ा एक क्या कर रहे हो तुम्हें आपने को मर रहे हो क्या करे आप दर्शन नहीं दे रहे हो आप दर्शन तो दिया बोलो क्या मांगो मांगो कुछ बोले महाराज ऐसा करो जिस जिस आदमी का सर पर हाथ रख देंगे वो चल जाए बोली क्या बात है महाराज कितना सारे मांगने का चीज है ये भी कोई मांगने का चीज हुआ किसका जिसका सर में हाथ रह देंगे जल के खाक हो जाएंगे अरे ये शंकर तो बहुत चिंतित हो गए ठीक है बोल दिया हाँ, देंगे तो देना ही पड़ेगा ठीक है जा आशीर्वाद दे दिया अब देने का सा सही योग क्या किया शंकर भगवान का जो पत्नी है दुर्गा है गौरी इसको लेके भागने का लिए उन्होंने क्या किया शंकर भगवान का माथे पे हाथ रखना शुरू कर दिया शंकर ने बोले आए राम एक ही हुआ हम ही दिया हमारा मतना हाथ रख दे हाथ रखना शुरू शंकर ने भागा इधर उधर दौड़ते दौड़ते कहा जाए इधर उधर दौड़ते शंकर एकदम पसीना आ रहा है और उस भी पीछे चल रहा है आज तेरे को माथे में हाथ रख के देखू क्योंकि झूठा है कि सच्चा है तो ठाकुर जी का शरण लिया ठाकुर जी देखो हमारा तो अभी ऐसा हालात है यह उसको बर दे के ऐसा ठाकुर जी समझ गया ठाकुर जी बोटू बामन छोटा बोटू बामन जानते छोटे से बामन ऐसा पैसा लगा के जनवी लगा के सामने आ गए ये सकुनी नंदन कहा जा रहे हो अरे अभी समय नहीं अभी सुनो तो सही इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है ये शरीर के लिए सब कुछ होता है दुनिया में और तुम दौड़ रहे कुछ तो बोलो हम तो बुद्धि भी दे सकता है अरे कहे तो कहे कहा कहे ये तो बोले बाबा है इन्होंने इनको भजन किया था हमने और इन्होंने मेरे को बर दिया था बढ़ दिया था क्या भर दिया था वो जिसका माथे में हाथ रख दो जल जाए अब जब उसको माथे पे हाथ रखा परीक्षा करने जाए तो भाग रहा है मतलब ये झूठा है बर बोले तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो तुम्हारा इतना बुद्धि नहीं है तुम जानते नहीं हो शंकर बेकार है शसन मसन में रहते हैं गांजा भांग खाते हैं वो उसका कोई बात को कोई ठिकाना है झूठा बात बोलते हैं ओ हम सच उस परीक्षा करने जा रहे हैं ऐसा बोल तो तुम्हें काम कर रहे तुम्हारा माथा तो तुम्हारा पास है तुम अपना माथा में हाथ रख के देखो हम ठीक बोला कि झूठ बोला वो अपना माथा में हाथ रख दिया और जल के मर गया ठाकुर जी का माया है शंकर भगवान तो वैष्णव है ना तो गांजा खाते हैं ना तो भांग खाते हैं ना तो चुल्लू खाते हैं कुछ नहीं ये तो दुनिया का आदमी उसको ऐसे ही करते वो भी नाटक करते हैं ये धोखा देने के लिए जो जितना सा चुल्लू खो हैं गेंजा खो रहे इसको धोखा देने के लिए शंकर शंकर कभी यह सब नहीं खाते ये तत् तो जान लो ये वैष्णव है भागवत में लिखा हुआ है वैष्णव आनाम जथा शंभू शम्भू का ऊपर कोई है ही नहीं इतना बड़ा वैष्णव है शंकर भगवान को पूजा करो पानी चढ़ाओ और बोलो कृष्णो भक्ति दे दो जल्दी दे देंगे हमारा बात सुन के देखो इतना सारे प्रसन्न हो जाए उसके बाद आज रात को आए कहाँ आएगा अभी जोदु को ले भगवान अपना धाम को पधर जाएंगे ये सब जो चर्चा है कैसे कैसे वो रात को के जल्दी आ जाना अब देरी नहीं करेंगे हम ये सब खाने पीने के टाइम में तो सब आते हैं हरिकथा में नहीं है आदमी है क्या करेंगे असली खाना तो यही है कुचौरी पोरी तो आप टट्टी करोगे काल चला जाए बंछा कल्प दुर्वश्यो की पास सिंधु पतितांद पावन भोग नमो नमो